चांडिलोपनिषद तृतीध्याय प्रथम खंड अथ है इनमें चांडिल पक्ष यदक्षर निष्क्रिय शिव तन्मा पर्रह्म तस् कथम विश्व जायते कथम स्थीयत कथम अस्म लीयसे तशय छेतुर्मर्हसी इस प्रकार अथर्वा मुनि से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात महात्मा सांडिल्य ने पुनः प्रश्न किया हे भगवान जो परब्रह्म एकाक्षर क्रियाविहीन मंगलमय मात्र एवं आत्म स्वरूप है उससे यह जगत किस प्रकार से प्रादुर्भूत होता है किस प्रकार वह प्रतिष्ठित होता है तथा किस तरह से उसमें विलीन हो जाता है मेरी यह शंका दूर करना अत्यंत आवश्यक है सहोवाचाथर्वा सत्यम सांडिल्यपरब्रह्म निष्क्रियम्क्षर अथाप्य सारूप से ब्रह्मण स्त्रीणी रूपा सकल निष्कल शकल ऐसा सुनकर अथर्वा मुनि ने कहा हे सांडिल यह सत्य अच्छा है कि पर्रह्म निष्क्रिय एवं अक्षरूप है तब भी इस अविनाशी पर ब्रह्म के तीन स्वरूप सकल निष्कल एवं सकल निष्कल है सत्यम विज्ञाननंद निष्क्रिय निरंजनम सर्वगम सुसूख सर्वोमुखमिर्देश्यम अमृतमस्ती जो निष्कल रूप विज्ञान युक्त आनंद स्वरूप क्रिया क्रियारहित निरंजन सर्वव्यापी सूक्ष्मति सूक्ष्मचतुर्दिमुखवाला अनिर्वचनी और अमर है यह ब्रह्म का निष्कल रूप है अथा या सहजा से विद्या मूल प्रकृति मजा लोहित शुक्ल तथा सहायवान्दे कृष्ण पिंगलो महेशर इस्ते तदिदम अस्य सकलम रूपम इसके पश्चात अब इस पर ब्रह्म की जो सहज अविद्या मूल प्रकृति और माया शक्ति है वह लाल श्वेत एवं कृष्ण रंग से युक्त है उस माया की सहायता प्राप्त करके यह देव कृष्ण एवं पीत रंग से युक्त होकर सभी का ईश्वर और नियंता होता है यह इस ब्रह्म का सकल रूप है अथव ज्ञान महेराम तब यमाडो कामय तपसा चीयम कामयत बहुश्यां प्र जायेजे अथ तस्तमान सत्यम तिण्य क्षराण्य झाजंतराहृत गायत्री तय वेदात्रो वर्णस्त्रोश्चाते यो देवो भगवान सर्वै संपन्न यसौ देशो भगवान्ैश्वर्यसूता मयावी मयया क्रीडति स ब्रह्मा स विषु स रुद्र स इंद्र सर्व एव सर्वाणी भूता एव सवोत्तरत सक्षिणत एव स ष्ट सी सर्व स देवस्यात्मसतेरात्मी भक्तानुकंपीनों दत्ता सुतुरवासाइन्दीवरदल प्रख्या चतुर्बाघूराप काशिनी तदिदमश निष्कूप तत्पात पर ज्ञान में तप से वृद्धि प्राप्त कर इच्छा की कि मैं विभिन्न रूपों में प्रकट अर्थात प्रादुर्भाव भौत हो जाऊँ तदनंतर तब आरंभ किया तभी समस्त कामनाओं से संपन्न तीन अक्षर प्रादुर्भूत हुए वैसे ही तीन व्याहृतियाँ तीन पदों वाली गायत्री तीन वेद तीन देव तीन वर्ण एवं तीन अग्नियाँ उत्पन्न हुई जो यह देव भगवान होकर समस्त ऐश्वर्यों से सम्पन्न सर्वत्र व्याप्त रहने वाला समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाला मायावी एवं माया के साथ क्रीड़ा कल्लोल करता है वही ब्रह्मा वही विष्णु वही रुद्र वही इंद्र वही समस्त देवताओं एवं सभी भूत प्राणियों के रूप में है वही अग्रभाग में वही पृष्ठभाग में वही उत्तर की ओर वही दक्षिण की ओर वही नीचे की ओर तथा वही ऊर्ध की ओर प्रतिष्ठित है इस तरह से वही सब कुछ है यह देव अपनी शक्ति से क्रीड़ा करने वाला तथा अपने भक्तों के प्रति अनुकंपा बनाए रखने वाला है इसका शरीर दत्तात्रेय रूप सुंदर वस्त्र रहित कमल की पंखुड़ी के शरीर कोमल चार पूजाओं से संपन्न भयंकरता से रहित एवं पाप रहित होकर प्रकाश से युक्त है यही उसका सकल निस्कल रूप है द्वितीय खंड अथहैनम अथर्वाण शांडिल्यम ब्र पक्ष भगव चिदानंदु्यते परम ब्रह्मेति तुवाजाथर्वा यस्माच्च बृहती बृह्यति चर्व तस्मादुच्यते पर ब्रह्मेति इसके पश्चात महर्षि शांडिल्य अथर्वा मुनि से पुनः प्रश्न किया हे भगवान मात्र सत्य स्वरूप चैतन्य युक्त एवं आनंद स्वरूप एक संपन्न यह पर ब्रह्म क्यों कहा जाता है तब अथर्वा मुनि ने उत्तर दिया हे सांचल्य वह ब्रह्म स्वयं वृद्धि को प्राप्त होता है तथा अन्य दूसरों को वृद्धि प्रदान करता है अतः इस कारण से वह अविनाशी शाश्वत ब्रह्म कहलाता है अथ कस््च्य आत्मेति यस्मा सर्वनोती सर्वत्ते सर्वमती चस्मादुच्यते आत्मेति इसके अनंतर वह आत्मा क्यों कहा जाता है ऐसा पूछने पर अथर्वा मुनि ने कहा वह ब्रह्म सर्वत्र सभी में विद्यमान रहता है सभी को स्वीकार करता है तथा सभी का भक्षण कर लेता है अर्थात अपने में मिला लेता है इस कारण वह आत्मा कहलाता है अथ कस्माद उच्यते महेश्वर यस्मा महद ईश शब्द ध्वनियात्मसत्या च महद ईशते तस्मादुच्यते वह महेश्वर क्यों कहा जाता है अथर्वा मुनि कहा क्योंकि वह शब्द ध्वनि एवं आत्म शक्ति से बड़ों बड़ों का नियंत्रण करता है तथा बड़ो बड़ों का ईश्वर है इसलिए वह महेश्वर कहलाता है अथ कस्मुच्य दत्तात्रेयुश्चर तपस्तप्यसासेत्र कामतितरा भगवता ज्योतिर्मय तात्म दत्तों सूयात्रे तनयो भव तस्मादेय दत्तात्रेय वह दत्तात्रेय क्यों कहा जाता है अथर्व मुनि ने उत्तर दिया क्योंकि अत्यंत उग्र तपश्चर्या करने के उपरांत अत्रि ऋषि ने पुत्र प्राप्ति की कामना की तदनंतर उनके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होते हुए ज्योतिष्मान भगवान शिव ने स्वयं को ही उन अत्रि ऋषि को पुत्र रूप में प्रदत्त किया और वे स्वयं अत्री एवं अनुसूया के द्वारा प्रादुर्भूत हुए इस प्रकार से वे दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुए अथ युक्ता नि वेद स सर्वे अथ यो हिद्यम परमोपास्ते सोहमिति सब्रम विभवती इन समस्त अर्थ सहित नामों को जो व्युत्पत्ति सही समझता है वह सभी कुछ जानने में समर्थ हो जाता है इसके अनंतर जो इस आत्मविद्या के द्वारा इस परमात्म तत्व की उपासना करता है वह मैं ही परमात्मा हूँ इस प्रकार के भाव से ब्रह्म का वर्णन करने वाला ब्रह्मवेदता बन जाता है अत्र श्लोका दत्तात्रेय शिवम शांत इंद्रनील निभम प्रभु आत्म आजार अवधूतम दिगंबरम भस्मोद्धूलर्वांग जटाजूटर विभुम चतुर्बापू मुदारांगं प्रफुल्ल कमेक्षण ज्ञान योग विश्वगुर जोगी जन प्रिय भक्ता सिद्धते हुत सततम ध्यादेदेव सनातन स मुक्तसपापेभ्यो निश संवापनुया यहाँ पर ये निम्न श्लोक कहे गए हैं मंगल स्वरूप वाले शांत रूप वाले इंद्र नीलमणि के समान श्याम आत्म माया के साथ रमण करने वाले भव अवधूत नग्न शरीर वाले भस्म लगे हुए शरीर वाले जटाजूट धारण किए हुए सर्वत्र व्याप्त रहने वाले चार भुजाओं से युक्त उदार अंग वाले त्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाले ज्ञान योग के भंडार संपूर्ण विश्व के गुरु योगी जनों के प्रिय अपने भक्त जनों पर दया करने वाले सबके साक्षी एवं सिद्ध जनों द्वारा सेवित प्रभु दत्तात्रेय शाश्वत सनातन पुरुष हैं तथा देवों के भी देव अर्थात आदि देव हैं इस तरह से जो पुरुष निरंतर सदा ही उन देव पुरुष का ध्यान करता रहता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है इति ओम सत्यम अर्थात यही सत्य है इस प्रकार से यह उपनिषद रहस्यमय विद्या पूर्ण हुई ओम भद्रम करणे भी श्रृण भद्रम पश्ये माँ चवी चिंगो भी यशेम देशजु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्तिषा विश्वदा स्वस्ति न्यो अरिष्टी स्तिन नो बृहस्पतिर्द शाति शाति शांति हरि इति शांडिलोपन समाप्ता